सहनावत सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्तु मेदिषा वह शांति ही, शांति ही, शांति हा जी बोलिए जी हम्म हम्म नहीं पृथ्वी तो नहीं पृथ्वी हाँ। तो नित्य तो है उसके गुण अनित्य है ये कहा जा रहा है हाँ, मान माननी है और क्या करना है जैसे शब्द गुण आकाश का है आकाश नित्य है पर शब्द अनित्य है कोई भी शब, शब्द तो शब्द ही है ना, शब्द तो शब्दी है आखिर शब्द आकाश का ही तो गुण है आकाश का गुण होता वह भी अनित्य है ज्ञान गुण जो है आत्मा का गुण होता है वो भी अनित्य है इसको ये है है, जानने का सामर्थ्य बात ज्ञान नहीं आत्मा में ज्ञान नहीं है हाँ, वैसा नहीं है जैसे अभी ज्ञान है ज्ञान तो बढ़ते तो नहीं, क्यों नहीं। पहले ये पहले ये समाधान करो क्या आत्मा में ज्ञान है यानी ज्ञान गुण है या नहीं इधर उधर मत जाइए प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिएगा आत्मा में ज्ञान गुण है यानी जैसे आत्मा में प्रयत्न गुण है इच्छा गुण है ऐसे ज्ञान गुण है या नहीं? नहीं है नहीं है प्रमाण दीजिए प्रमाण देना होगा ना ऐसे थोड़ा चलेगा नहीं? तो ढूंढो आप और हाँ जी स्कूल में जी जी जी हाँ पृथ्वी में यानी जैसे घड़ा है मान लीजिएगा ये पार्थिव द्रव्य है पृथ्वी का पदार्थ है।, है तो रूपादि नाम, रूपा नाम समवाई कारण जो पकाने पर जो गुण आए हैं घड़े में उन गुणों का जो समवाई कारण है वो कौन है घड़ा है ठीक है अब उस घड़े में जो पाकज गुण आए हैं वो गुण उस मिट्टी के कारण से आए हुए है ठीक है ना मिट्टी में भी गुण है तो मिट्टी में बदलने मिट्टी में जो गुण हैं यानी मिट्टी में जो गुण बदल करके आए हैं वही घड़े में आए हैं ठीक है या यूं कहिएगा मिट्टी के अंदर जो गुण हैं वो घड़े में हैं तो मिट्टी के गुण जो है वो असमवाय कारण है घड़े में रहने वाले गुणों के अब वो इसका जो संयोग हुआ है अग्नि का संयोग वो अग्नि संयोग जो है निमित्त कारण है ऐसा यहां पर कहना चाहते स्पष्ट हो गया जी, जी, जी नहीं अट्ठासी पेज में कौन से सूत्र में सूत्र अच्छा छोटे सूत्र में क्या पूछ रहे हैं तत्र तत्र तो अनित्ये नुणे न भाव्य में उक्तम ही ये कहना चाह रहे हैं स्थूलभूत यहां पर दो भेद बताए ना यहां पर अपसु तेजसी वायोच नित्या द्रव्य तो यहाँ पर ये जो कहना चाह रहे हैं भेदयम दो प्रकार के भेद हैं एक नित्य और एक अनित्य इनमें से नित्य जो है परमाणु होते हैं जिनको सूक्ष्म कहा है भूत सूक्ष्म उनको सूक्ष्म भूत कहा है ठीक है ना यानी सूक्ष्म होते हैं ये सूक्ष्म बूत का मतलब तन्मात्राओं को तो नहीं लेना यहाँ सूक्ष्म बुद्ध मतलब है परमाणु यानी भूतों का सूक्ष्म स्वरूप ऐसा लीजिएगा और फिर का अनित्यस्तु स्थूल भूत और जो स्थूल है जो उन परमाणुओं से निर्मित होकर के जो बने हुए हैं स्थूल वो अनित्य हैं तथा उन दोनों में से ये जो स्थूल भूत वाले हैं ये अनित्येना गुणे न भाव्य में वा जब स्थूलभूत अनित्य है तो उनके अंदर रहने वाले जो गुण है उनको तो अनित्य होना ही चाहिए ऐसा दूसरे सूत्र में कही दिया था इस प्रकार विवेक कर लेना चाहिए कि अनित्य पदार्थों के गुण अनित्य ही होते हैं ठीक है ठीके? आगे के लाइन में यह कहा जा रहा है तेना इदम आयातम इससे ये भी एक बात सिद्ध हो, होती है किससे ये नित्य अनित्य को लेकर के जो बोला गया है और सूत्र में अपसु तेजसी वायु ऐसा बोला है इससे यह सिद्ध होता है यहां पर पृथ्वी को ग्रहण नहीं किया है इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी इन तीनों से अलग है और उसके गुण जो है अनित्य होंगे नित्य नित्य पृथ्वी के भी गुण अनित्य होंगे ऐसा ये सिद्ध होता है तेन इदम आयातम सूत्र के अंदर पृथ्वी का ग्रहण न करने के कारण से इदम आयातम यह सिद्ध होता है कि पार्थिव परमाणु अपि गुणो अनित पार्थिव परमाणुओं में जो गुण है वो अनित्य है ऐसा सिद्ध होता है ठीक हाँ है हाँ जीत जब अग्नि जल रही है है ये ये तो अग्नि जो परमाणु है क्या गुण हो सकते हैं सकता है उसमें? क्या गुण हो सकते हैं रूप रूप गुण गुण गुण गुण अग्नि अग्नि अग्नि के में जो है वो वो स्पर्श नित्य है तो परमाणु है, के हैं वो अनित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो बदलाव आ रहा है ना अग्नि संयोग से ये बदलाव जो आ रहा है वो बदलाव मिट्टी में होता है पहले कारण में बदलाव होता है तब जाके कारण में बदलाव होता है हाँ कार्य में बदलाव पहले कारण में बदलाव होता है उसके बाद कार्य में बदलाव होता है उस परमाणु में बदलाव होता है हाँ जी अग्नि से। हाँ जी हाँ जी जिसको के संयोग से परमाणु बदलाव हो सकते हैं तो के परमाणु में नहीं, नहीं होता है ना प्रत्यक्ष दिखाओ ना उसको बदलाव होते नहीं है ना वही रूपगुण रहता है उसका रूपगुण रूप तो रूप वही रहता है स्पर्श गुण वही रहता है और रसगुण वही रहता है उसमें कोई जैसे काली मिट्टी है उसको गढ़ा बनाते तो लाल हो जाता है बदलाव होगा ना रूप में कच्चे घड़े का रूप और पका पकाए हुए घड़े का रूप बहुत अंतर है ठीक है ना और उसका रस भी आप देखेंगे रस में भी अंतर है थुल, थुल हाँ हाँ स्तूल कही स्तूल से ही पता है परमाणुओं को आप यु पकड़ करके देख परमाणु तो दिखते नहीं है पर उसमें परिवर्तन होने के कारण से इसमें परिवर्तन आता है उसमें परिवर्तन हुए भी नहीं इसमें परिवर्तन नहीं कारण में बिना परिवर्तन की, हुए कार्य में परिवर्तन नहीं हो सकता है यह सिद्धांत है कार्य में परिवर्तन हुआ है इसका मतलब कारण में परिवर्तन हुआ है कारण गुण पूर्वक ही होंगे ना कार्य में यह सिद्धांत यही तो सूत्र इसलिए तो कह रहे हैं कारण गुणपूर्वक कारण गुणपूर्वक ही होते हैं पृथ्वी में पाकज गुण यानी कारणों में ही बदलाव होता है तब जाकर के कार्य में बदलाव हो सकता है ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गए हाँ जी, हाजी जी, ठीक है हा ओवरऑल ये विषय चल रहा है कि नित्य द्रव्य के गुण नित्य होते हैं अनित्य द्रव्य के गुण अनित्य होते हैं पता ही है। पहले सुनी है? पता तो है उस पता में भी कुछ विशेषता इसलिए तो यह प्रसंग चला है तो प्रश्न आता है कि नित्य द्रव्य कौन से हैं? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये नित्य द्रव्य है ठीक है ना पृथ्वी जल अग्नि वायु ये नित्य द्रव्य है तो इसका गुण भी नित्य होना चाहिए तो फिर यहाँ पर आपने पृथ्वी में पृथ्व्याम जले अग्नौ वायुच ऐसा नहीं कहा करके केवल अप्सु, ठीक है ना अप्सु, वायु और अग्नऊ ये कहा आपने पृथ्वी को क्यों छोड़ दिया आपने पृथ्वी भी तो नित्य पदार्थ है तो उसके भी नित्य होना चाहिए नहीं पृथ्वी के नहीं होंगे पृथ्वी के जो गुण हैं वो नित्य नहीं होते बाकियों के नित्य होते हैं नहीं आकाश का तो प्रसंग ही नहीं है ना आकाश को कोई परमाणु नहीं माना है ना यहाँ पर इसलिए उस आकाश को यहाँ बीच में लाया नहीं इसलिए चार चार पदार्थों को लाया बीच में तो तो द्रव्य में तो आकाश था नहीं आकाश तो है यू तो नौ द्रव्य में आ, आ, आ, और भी है उसके परमाणु में आत्मा भी है उसका कोई उसके कोई परमाणु नहीं होते हैं केवल इन चारों का ही माना है ना पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारों के परमाणु माने ये विकल्प दिया है कि पृथ्वी नित्य होती हुई भी, भी पृथ्वी के गुण नित्य नहीं होते ये विकल्प दिया है क्यों नहीं होते हैं यह कार्य पदार्थ से पता लगता है पार्थिवी जो द्रव्य है जिसमें पाकज गुण आते हैं ऐसे पाकज गुण ना जल में आते हैं न अग्नि में आते हैं न वायु में आते हैं केवल पृथ्वी तत्व में ही पाकज गुण आते हैं इससे पता लगता है कि पृथ्वी के जो परमाणु हैं उनमें रहने वाले गुण नित्य नहीं है अगर नित्य होते तो पकने के बाद भी वैसे के वैसे रहना चाहिए था पकड़ में आ गया ये हाँ जी चले आगे देखिएगा सातवें सूत्र की भूमिका में कथम पृथिव्या रूपादिगुण पाकजत्व कारण गुणपूर्वक ये निया पृथिव्याण अन्यु वो कहते हैं पृथिव्याम एव रूपादि गुणा नाम पृथ्वी में ही रूपादि जो गुण है उन गुणों को पाकजत्व पाकजत्व यानी पा, आ, पाक होने पर जो गुण आते हैं वो गुण कारण गुणपूर्वकम वो कारण गुण पूर्वक ही माना जाता है कथम क्यों ऐसा माना जाता है कथम कारण गुणपूर्वकम उसको कारण गुणपूर्वक क्यों माना जाता है ये ना जिससे नित्याया पृथिव्या नित्य पृथ्वी के रूपादि ये चारों गुण अनित्य कहलाएंगे कथम न अन्यत्रु अपि रूपादि गुणा न पाकजत्व कथम क्यों न अन्यत्र बाकी पदार्थों में अर्थात अबादीशु अपि जल अग्नि और वायु में भी जो रूपादि गुण हैं, उनको भी पाकज गुण मानना चाहिए और उनको कारणगुण पूर्वक क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है कथम कारणगुण गुणपूर्वकम स्वीकृत न स्वीकृत कथम न कारण गु, कारणगुण गुणपूर्वकम स्वीकृत उनमें भी कारणगुण पूर्वक ही पागज गुण आते हैं ऐसा क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है इति आकांक्षायाम उचित इस आकांक्षा में अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जाता है प्रश्न स्पष्ट हो रहा है अभिप्राय केवल इतना है पृथ्वी के ही पाकज गुण क्यों माने जाते हैं जल अग्नि वायु के गुण क्यों नहीं माना जाए इसमें क्या हेतु है आपके पास में ये प्रश्न है जो आप कहते हो ना नहीं पृथ्वी जल में भी पाकज गुण होते हैं आप कहते हो ना जल में भी पाकज गुण है तो जल में मानोगे तो अग्नि में भी पाकज गुण मानो वायु में भी पाकज गुण मानो क्यों नहीं मानते उसमें केवल पृथ्वी में ही क्यों मानते हो इस आकांक्षा को लेकर के अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है बोलिएगा एक द्रव्यवात पाकजा नाम गुणा नाम एक द्रव्यवात पाकज जो गुण है वो एक ही द्रव्य में होने से अर्थात केवलम एकम पृथिवीम द्रव्यम एव आश्रयती पाकजा गुणा केवल एक पृथ्वी की ही आशित रहते हैं ये पाकज गुण केवल एकम पृथ्वीं द्रव्यम एवं आश्रयती केवल एक ही पृथ्वी द्रव्य का आश्रय लेते हैं कौन पाकजा गुणा ये पाकज गुण पकने पर आने वाले गुण अग्नि संयोगात संयोगा पृथिव्यादुना पाकजा खलु भिन्ना भिन्ना प्रादुर्भवंती अग्नि के संयोग से पृथ्वी में ही रूपादि ये चार गुण पाकज के रूप में अलग अलग प्रादुर्भवंती उत्पन्न होते हैं नी अबादीसु पाकज गुण प्रादुर्भावः आबादी यानी जल आदि बाकी तीन तत्वों में पाकजगुण प्रादुर्भूत नहीं होते हैं यानी पाक पक, पक करके उसमें नए गुण नहीं आते हैं उसमें कारण गुणा भिन्नो नदगुण तदगुणस्तु गुना। तद रूपादि तथा अवतिष्ठते तो कारण गुणा कारण गुण से भिन्न नहीं होता है वो अगर पानी को आप पका दो पका दो का मतलब है उसको गर्म करो उसमें अग्नि का संयोग दो कितना ही संयोग दो तो उससे कारण गुण से वो गुण बिन नहीं होता है जैसे कारण में है वैसे ही रहता है तदगुण रूपादि उसके गुण जो है क्या है वो रूपादि गुण तथेव अवतिष्ठते जैसा है वैसा ही रहता है पानी का रूप जिस प्रकार से है अग्नि संयोग कितना ही दो उसका रूप वैसा का वैसा ही रहेगा उसका जो गंध है उसका गंध नहीं उसका जो रस है वो वैसा ही रहता है मधुर रस ही रहता है मधुर रस हटकर के कोई और रस आ जाता हो ऐसा नहीं है रस वही रहता रूप तो बदलता है, रूप का बदलता है पानी, का? पानी का वो रूप नहीं वो रूप नहीं है, उसको क्या है? कुछ नहीं वो तो आ, क्या कहते उसको घनत्व कर दिया आपने रूप तो वही रहता है ना रूप में कोई बदलाव थोड़ा होता है हाँ वो तो अवस्था परिवर्तन है मतलब तरलता को हटा करके आप घनत्व के रूप में ले आए रूप का अर्थ अभी श्वेत रूप बदलता है क्या उसका नहीं बदलता है ना बस ये कहना चाह रहे रूप का मतलब यहां आप आकार को ले रहे हो ना आकार तो बदल सकता है उसमें तो कोई बात नहीं क्योंकि उसको जब बर्फ बनाएंगे तो तरल स्वरूप ना रह करके घनत्व रूप में वो कठोर के रूप में हो गया वो एक अलग बात है रूप का मतलब है वो उसका जो श्वेतत्व है वो वैसा का वैसा रहता है उसका जो रसत्व है मधुरत्व है वो वैसा का वैसा रहता है उसका जो स्पर्श है वो वैसा ही स्पर्श रहता है उस में कोई नहीं होता। उसके रस में कोई बदलाव नहीं होता है ना उसके रूप में बदलाव होता है ऐसा ये कहना चाहते हैं तादृशी वक्तव्या पृथ्वी ही अस्थि मतलब जिस प्रकार पकने वाली वस्तु है वो तो केवल पकने वाली वस्तु पृथ्वी ही है जल जल अग्नि नग्नि तथा पक्तव्या लग उस प्रकार के पकने पर जो गुण आते हैं वो पृथ्वी के ही होंगे दूसरे के नहीं है ये इसका अभिप्राय है पकड़ में आया हाँ जी नहीं पकड़ में आ रहा है ये भाषा का व्यवहार है भाषा का प्रयोग यो असौ सो अहम ये जो वह मैं वह कौन मैं ये भाषा का प्रयोग है ये जरूरी नहीं है यादृषि होगा तो तादृशी ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है मतलब यहाँ तादृशी को देखकर करके आपने यादृषि की कल्पना कर रहे हैं ना ऐसा कोई यादृषि कल्पना नहीं कर सकते भाषा का प्रयोग है मतलब उस प्रकार के पकने योग्य पृथ्वी ही है और नहीं है ये इसका अभिप्राय है न जल अग्नि वायव तथा पक्तव्य उस प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी पक्त पचती है या पकती है उस प्रकार जल अग्नि वायु ये नहीं पकते हैं हाँ? किसी भी तरह से नहीं पकते हैं वैसे देखे देखे देखे देखे। नहीं वैसे पकने का मतलब उसको दूसरा रूप देंगे ना कहता है पृथ्वी वत प्रादुर्भव जिससे पृथ्वी के समान उन पदार्थों में भी पाकजगुण उत्पन्न हो ऐसा कोई पकना वहां पर नहीं होता है पृथ्वी तदविकार पाके दहन कर्मणि लक्ष्यते पृथ्वी पृथ्वी और उस पृथ्वी के जो विकार हैं गड़ा, सकोरा आदि ये सब पाके पकाने पर दहन कर्मणि, जलाने पर उसको पकाने पर लक्ष्य उसमें अलग अलग गुण लक्षित होते हैं तस् दहन आश्रयवाद उस उसके जो विकार है वो दहन आश्रयत्वाद जलने के यानी जलने योग्य का आश्रय उसमें होने से और अग्ने है ईंधनत्वाद और अग्नि का ईंधन बनने के कारण से वो अग्नि का ईंधन भी बनत, बनती है पृथ्वी पृथ्वी जो है अग्नि का ईंधन बनती है जिस प्रकार पृथ्वी अग्नि का ईंधन बनती है उस प्रकार पानी नहीं बनती है, बनता है और अग्नि तो अग्नि ही है और वायु भी कोई ईंधन के रूप में नहीं है पृथ्वी तत्व ही अग्नि के लिए ईंधन का काम करता है ईंधन का मतलब जलाने योग्य लकड़ी जलती है ना तो ईंधन है वो ईंधन का मतलब अब क्या कहेंगे ईंधन को कैसे क्या आ, हाँ हाँ जी हाँ जलाने योग्य कह लीजिएगा हाँ जलने योग्य यूं कहिए ईंधन का मतलब जलने योग्य पदार्थ जलने योग्य पदार्थ केवल पृथ्वी तत्व ही है ना पानी जलने योग्य है और ना अग्नि है और ना वायु है ना जलम दग्धम भवति, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं ना जलम दग्धम भवति, जल कभी जलता नहीं है पृथ्वी जिस प्रकार जलती है उस प्रकार जल जलता नहीं है हाँ तत्व वाष्पीभूय उदगछती वो तो वार्श हो करके ऊपर चला जाता है हाँ जी जाकर पेट्रोल लग गया जल रहा है नहीं। पानी डाल देता है ना जी जाता है, है। क्या पानी डालने से भड़कता है <laughs> नहीं तो बड़क थोड़ी नहीं।, नहीं बड़े कोई थोड़ी थोड़ी नहीं नहीं पानी से नहीं भड़कता है क्यों जी आप बताइये रहता है नहीं इनका, इनका जल रहा हुआ नहीं जैसे मान लीजिए तेल का ही टैंक है उसमें आग लग गई और उसमें पानी डालने से और बढ़क जाता है क्या तो मतलब ऐसा तो नहीं होता है अच्छा वो ऑक्सीजन के कारण से हो सकता है वो जल के कारण से नहीं होगा और कोई कारण मतलब यूँ तो वो निमित्त तो काकतालीय न्याय है है? पर वो जल के कारण से वो बढ़कता हो ऐसा नहीं, जल से नहीं। जल तो है ठीक है हो सकता होता है।, जल होता है नहीं नहीं ये कहना चाह रहे हैं जब तेल के बड़े बड़े टैंकर में आग लगता है ना तो ये कह रहे हैं वह पानी डालने से जो आग जल रही थी उसमें और अधिक भड़कती है ऐसा कह रहे हैं तो उसको ऑक्सीजन मिलता है ऑक्सीजन जहाँ ऑक्सीजन नहीं तो कम कम जल रहा होता है ऑक्सीजन के मिलते ही वो अग्नि और प्रज्वलित तो हो जाती है ये कारण है जल तो जल, रहे है। तो जल वैसे नहीं जलता हाँ जी वो तेल, तेल तेल है ज, जल जल है फिर वही बात है तो ठीक है आपको पिला देंगे पियेंगे जल के जगह पर मतलब क्या होता है मात्रा तो ठीक है वो जल अधिक है या जो भी है वो उसको जल नहीं कहेंगे जलीय पदार्थ है जल, जल, जल, जल वो कोई बात नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो न जलम दग्धम भवती तत् तो वाष्पी भूय उदगचती न अग्निना अग्निर्दयते अग्नि से आग नहीं जलती है न अग्निना अग्निर्दयते अग्नि अग्नि को जलाती नहीं है इसका ही अभिप्राय है अग्नि अग्नि को नहीं जलाती का मतलब है जैसे लकड़ी को जला करके बस्म करके समाप्त कर देता है ऐसे ही अग्नि किसी अग्नि को जला करके समाप्त करता ऐसा नहीं ये इसका है है इसका इधर उधर मत जाइए ना दग दो ब होती और न ही वायु अग्नि से जल जाती है तस्मात पाकजगुना एकमेव पृथ्वी द्रव्यम आश्रय इसलिए पाकजगुनानम जो पकने के कारण से जो गुण उत्पन्न होते हैं उन गुणों का एक ही पृथ्वी द्रव्य उसका आश्रय है यानी उन गुणों का आश्रय है तथा पाकजगुनानम प्रादुर्भाव उसी पृथ्वी में ही पाकजगुण उत्पन्न होते हैं और किसी भी द्रव्य में उत्पन्न नहीं होते स्पष्ट सूत्रार्थ कजगुण एक ही पृथ्वी नामक द्रव्य में पाकजगुण एक ही पृथ्वी नामक द्रव्य में विद्यमान होने से यह रहने से जलादि के नहीं होते हैं जल अग्नि वायु के नहीं होते हैं पाकज गुण एक ही पृथ्वी नामक द्रव्य में रहने के कारण से जल अग्नि वायु के नहीं होते हैं रूप रस गंध नहीं रूप रस गंध और स्पर्श ये चार गुण है क्योंकि मुख्य तो यही है ना पृथ्वी के हिसाब से होगा जी आ, क्या एक के हिसाब से तो उनके सारे अनित्य ही हैं क्या सांख्य की परिभाषा के हिसाब से नहीं की परिभाषा के हिसाब से देख ही नहीं रहे नहीं पर नहीं, नहीं, देख रहे हैं सांख्य के हिसाब से अगर विचारा जाए तो वहाँ तो अनित्य ही होते, हैं। तो होते है कुछ ही जल्दी वाली सब अनित्य होते हैं वहाँ पर तो उनके दो भी अनित्य होते हैं उसमें तो क्या दिक्कत है वहाँ पर जब हम यही बात करेंगे तो वहाँ आ, आ, जल, अग्नि और वायु के गुणों परिवर्तन होगा पाकर गुणों में उसमें कोई पाकर गुण होते नहीं है ना मैं उसमें पाकर गुण आते ही नहीं है यही तो कहना चाह रहे हैं ना चाहे आप उधर जाओ चाहे इधर जाओ जल अग्नि वायु में कोई पाकर गुण नहीं होते हैं चाहे सांख्य के आधार पर देखो चाहे वैशिषिक के आधार पर देखो पृथ्वी को छोड़कर के किसी में भी पाकज गुण नहीं होते है एक गुणों पृथ्वी को छोड़कर के किसी भी द्रव्य में नहीं होते हैं जो, आ, में। आप सांख्य में जाइएगा वहाँ पर जब यहाँ पर नहीं होते तो वहाँ पर कहा से लाओगे आप वहाँ पर अनित्य तो अनित्य के जो गुण है वहां पर तो ठीक है वह अनित्य है वहाँ तो मतलब अनित्य होने के कारण से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना वहाँ पर वहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होता है वैसे ही रहते हैं ना चाहे परमाणु में जैसे गुण है वैसे ही कार्यों में भी वैसे ही रहते हैं उसमें कोई बदलाव होते नहीं है तो वहाँ पाकज गुणों को क्यों आरोपित कर रहे हो वहाँ पर भी नहीं होते है क्या अनित्य सिद्ध होते हैं अनित्य का मतलब है जैसे पदार्थ नष्ट हो गया है तो इसका गुण भी नष्ट हो जाएंगे इस रूप में अनित्य है वहां पर नहीं समझ में आया घड़ा समाप्त होता है तो घड़े रूपी द्रव्य के समाप्त होने पर घड़े में रहने वाले गुण भी समाप्त हो गए सांख्य के अनुसार बस ऐसे ही परमाणु नष्ट हो गए तो उसके गुण भी नष्ट हो गए बस इतना समझ लो ना पर उस दृष्टि से भी पागज गुण कभी भी अग्नि जल अग्नि वायु में नहीं होते हैं चाहे वहां की दृष्टि से देखो यहां की दृष्टि से देखो किसी भी दृष्टि से पागज गुण पृथ्वी के अतिरिक्त और किसी में नहीं होते हैं ये इसका अभिप्राय है स्पष्ट हो गया हाँ सोच लेते सोचते जब आप हाँ जी अगला देखिएगा रूपादीन इंद्रिय विषयान गुणान परीक्षरिता गुणान अभी परीक्षा इंद्रियों के जो विषय रूप गुण हैं इन गुणों की परीक्षा करके रूपादीन इंद्रिय विषयान गुणान परीक्षा रूपादी इंद्रियों के जो विषय रूप गुण हैं उनकी परीक्षा करके तत्सहचरितान गुणान अपी उसके यानी उन गुणों के साथ साथ रहने वाले और गुणों का भी परीक्षा माना परीक्षा करते हुए जब आगे देखते हैं तो रूप रस गंध स्पर्श उसके बाद संख्या गुण आता है संख्या गुण तो कहते हैं क्रम प्राप्ताम संख्या अंतरय चार गुणों के बाद में क्रम प्राप्त संख्या गुण है उस संख्या गुण को छोड़ करके अंतरयत्व का मतलब है उस संख्या गुण को छोड़कर के उसका उल्लंघन करके अल्प विषयत्व छोटा विषय वाला होने से अल्प विषय वाला होने से पूर्वम परिमाणम परीक्षते पहले परिमाण गुण की परीक्षा की जाती है रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणम ठीक है ना परिमाण तो परिमाण को पहले लिया गया है अल्प विषय वाला होने से संख्या थोड़ा सा संख्या गुण बड़ा है इसलिए उससे पहले परिमाण को समाप्त करना चाहते हैं ठीक है बोलिएगा अणो महतश्च उपलब्धि अनुपलब्धि नित्य व्याख्याते ये अनुपलब्धि ई की मात्रा आपको लेना है सूत्र में दीर्घ इकार अणो महत उपलब्धि अनुपलब्धि नित्ये व्याख्यातें लगी हुई क्या आपके उसमें अच्छा मेरे में नहीं है अच्छा ठीक है मेरी भी प्रतिलिपि तो है नहीं मेरी मूल नहीं है ना ये मेरी प्रतिलिपि है, है ये मूल है किसने कहा मूल है <laughs> ये मूल नहीं है प्रतिलिपि <laughs> फिर वही बात है प्रत्यक्ष कर लेता तो हूँ हाँ प्रत्यक्ष कर लो ये मूल नहीं है प्रतिलिपि है अरे रुक जाओ तो ये ये स्वामी जी ये प्रतिली प्रतिली प्रतिली है जी। आ, है। जी नहीं वो तो आप ये काट करके ये बहुत पुराना हो गया इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है जी आपको ये प्रतिलिपि कैसे दिख रही है जी फिर वही बात है ये पुस्तक देखिए ये ये पुस्तक देखिए और ये पुस्तक देखिए क्या अंतर है जी बहुत अंतर है यही वाला पेज खोलता हुआ है खोलो न नहीं ये प्रतिलिपि है तो बैंड... मेरा हाँ, पता है ना निया तो ये ये हुआ है नाइंडिंग तो नहीं वो अलग बात है ये प्रतिलिपी है हमने बाइंडिंग किया है ये मूल नहीं है जी ये देखो जी क्या करेगी फिर वही बात है चलिए कोई बात नहीं आप मत मानो प्रतिलिपि है ये आज के कागज है ये बहुत पहले वाले ऐसे कागजों में ये किया हुआ ये प्रतिलिपि है मेरे को पता है न ये प्रतिलिपि करके बैंडिंग करके हमने लिया हुआ ये जी तो ठीक है आपको संशय रहता थे तो प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं ना ये जब हमने पढ़ाई किया है तब इसको प्रतिलिपि करवा करके इसका बाइंडिंग करके हमको दी मेरे पास ब्रह्म जी के सभी प्रतिलिपिया हैं मतलब जितने हमने पढ़ाई किए प्रतिलिपियों से ही पढ़ा है सांख्यिको भी वैशेषिक को भी और वेदांत को हाँ जी कहाँ चल रहे थे कहा पहुंच गए हाँ जी हाँ जी तो अणुपरिमाण से महता से महत अनुपरिमाण गुण की और महत परिमाण रूपी गुण की यथा योग्यम अन्वय न्यायात यथायोग्य अनवय न्याय से अन्वय न्याय का मतलब है अणु परिमाण की अनुपलब्धि और महत् परिमान की, महत की उपलब्धि ऐसा इसमें अन्वय कर लेना चाहिए नहीं अणु की, तो अनु की अनुपलब्धि और महत की उपलब्धि ऐसा अन्वय का मतलब है विपरीत उल्टा करके इसको यथायोग्य जोड़ लेना चाहिए यथा योग्यम अन्वय न्यायात अन्वय करके अनुपलब्धि उपलब्धिश्च ऐसा अर्थ अन्वय करके आपको कर लेना चाहिए अनुपलब्धि उपलब्धिश्च नित्ये व्याख्याते वेदितव्य ये है नित्य है ऐसा समझ लेना चाहिए यानी अनुपरिमाण की अनुपलब्धि नित्य है यानी सदा अनुपरिमाण अनुपलब्धि ही, ही होगी अनुपरिमाण की उपलब्धि कभी नहीं होती है यानी अनुपरिमाण कभी आंकों से दिखाई नहीं देती है सदा ऐसे ही रहता है महत् परिमाण जो है सदा उपलब्ध होता है ये इसका यह अभिप्राय है स्पष्ट हो गए अणुत्वती द्रव्य अनुपरिमाण गुण अनुपलब्धि अप्रत्यक्षता नित्या उसी को स्पष्ट किया है अनुत्वती द्रव्य जो अणु वाले द्रव्य हैं जो सूक्ष्म द्रव्य है कैसे अणुपरिमाण गुण से अणुपरिमाण गुण की अनुपलब्धि अर्थात अप्रत्यक्षता नित्या परिमाण की जो अनुपलब्धता है यानी अप्रत्यक्षता दिखाई ना दे ना आंकों से दिखाई ना देना ये सदा ऐसा ही बना रहेगा ऐसा नहीं है कि आज अनुपरिमान जो है ना आंखों से नहीं दिखता है कल जाकर के सौ साल के बाद आपको अनुपरिमान दिखाई देने लगेगा ऐसा नहीं है उसका सदा अनुपरिमान अप्रत्यक्ष ही रहेगा ये इसका अभिप्राय है हाजी सबके परिमाण अणु है वायु का भी हो जल का भी हो पृथ्वी का भी कार्यवायु का नहीं हो सकता कार्यवाय का अलग अलग स्थिति है हाँ जी हाँ जी नहीं महत परिमान का मतलब महत परिमान में भी उसमें इस तरह का महत परिमान होगा जो द्वैनुक होगा इसलिए नहीं दिखता मतलब महत परिमान के साथ साथ में आपको महत परिमान में अनेक द्रव्य तत्व होना चाहिए ना वहा यदि होता है द्वयनुक यानी दो अणु होते तो वो वहाँ महत परिमान नहीं है वहाँ पर यानी वहाँ अनेक द्रव्य नहीं है अनेक का मतलब कोई ये छल मत करो ना एक अनेक दो तो है वो नहीं दो से अधिक मतलब बहुत सारे अवयव होने चाहिए तो दो ही दो ही दो ही मैं एक बात कह रहा हूँ तो दो है या जो भी है उसके साथ में भी महत परिमाणु होना एक कारण है ठीक है ना अनेक द्रव्य वाला होना दूसरा कारण है और रूप वाला होना तीसरा कारण है वो तीनों कारण है यह प्रसंग वजु महत को लेकर के बात कही जा रही है ना प्रसंग को देखो ना तो यहां कहना चाह रहे हैं जो अणु वाले परिमाणु परमाणु हैं उनका जो गुण है वो अनुपलब्ध रहेंगे अप्रत्यक्षता नित्या उनका न दिखाई देना सदा बना रहेगा द्रव्य जो महत्व परिमाण वाले द्रव्य हैं महत्व परिमाण गुण उपलब्धी उपलब्धि परिमाण वाले द्रव्य का जो गुण है वो उपलब्ध होता यानी प्रत्यक्षता नित्या उसकी प्रत्यक्षता वो सदा रहती है ये कहना चाहते सूत्रार्थ अणुपरिमाण गुण की अनुपलब्धि अणुपरिमाण गुण की अनुपलब्धि और महत परिमाण गुण की उपलब्धि णुपरिमान गुण की अनुपलब्धि और महत परिमाण गुण की उपलब्धि सदा बनी रहती है ऐसा समझ लेना चाहिए सदा बनी रहती है ऐसा समझ लेना चाहिए गया। अब कहते हैं अणु महतो स्वरूपम कारणम च प्रदर्शयन अणु और महत इन दोनों परिमाणों का स्वरूप और उनका कारण प्रदर्शयन दिखाते हुए पूर्वम महत स्वरूपम कारणम च पश्चात अणुस्वरूप कारणम च कथित णु और महत इन दोनों के स्वरूप और इन, इनके कारणों को प्रदर्शित करते हुए यानी दिखाते हुए पहले महत परिमाण के स्वरूप को और उसके कारण को दिखाते हैं और बाद में अणु परिमाण के स्वरूप और उसके कारण को दिखाएंगे ये कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गए प्रश्न महत् परिमाण क्यों उपलब्ध होता है उसका स्वरूप भी बता रहे हैं उसका कारण भी बता रहे हैं और अणु परिमाण जो है क्यों अनुपलब्ध होता है उसके स्वरूप को उसके कारण को भी बता रहे हैं ऐसा बोलिए कारण बहुत्वाच अतो विपरीतम अणु अनो सूत्र यो एक वाक्यता अस्ती इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है कारण बहुत्वात चसरेनु कारणा नाम द्वैनुका नाम बहुत्वात कहते हैं त्रसरेणु कारणा नाम त्रसरेणु के जो कारण है द्वैनुका नाम बहुत्वात और द्वैनुकों के बहुत होने से पकड़ में आ रहा है नहीं क्या क्या नहीं, का तो तो तो कारण है नहीं त्रसरेणु कारणा नाम अर्थात द्वैनुका नाम ये ऐसा है त्रसरेणु का मतलब है आ, तीन है ठीक है ना त्रसरेणु का जो कारण है वो द्वयनुक है ठीक है हाँ जी एक एक भी मिल क्या दिक्कत नहीं एक एक मिलकर के भी बन सकता है पहले, पहले पहले क्या है एक और दो पे मिल पे मिल जाएंगे ना पहले पहले पहले तो सुनिए ना पहले जो महत परमान वाला बनता है तो सबसे पहले किसी को एक के साथ तो जोड़ोगे ना एक साथ जोड़े गोले-गोले तीन गोले इस एक साथ समय दिक्कत है नहीं होने को हो सकता है उसको तो कोई पर एक साथ तीन अनुभवों का एक साथ संयोग भी हो सकता है और एक एक का भी हो सकता है और चार चार का भी हो सकता है पांच पांच का भी हो सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं उसमें कोई आपत्ति नहीं पर यह आप नहीं कह सकते है का होता ही नहीं है बस यही है उसमें कोई आपत्ति नहीं है यानी त्रसरेणु के कारण और द्वैनुक के कारण बहुत होने से इसका यह अभिप्राय है चतुराणु का कारण कारणान और चतुरा का, यानी चार चार अनुओं का का नाम बहुतवाद और त्रैणुकों का भी बहुत होने से संगतत्वात अर्थात ये सब मिलकर के संगठित होने के कारण से घटादो पृथिव्या घटादी पदार्थ में और पृथ्वी आदि पदार्थ में या पृथ्वी में घटादी पदार्थों में जो अणु हैं वो किस रूप में रहते हैं त्रसरेणु के रूप में द्वैनु के रूप में चतुरा के रूप में ये सब बहुत सारे होते हैं ये कहना चाहते हैं चकारे प्रचयात हाँ जी चकारेना का मतलब अर्थात चकार से दूसरे पदार्थों को स्तूल पदार्थों को भी ग्रहण कर रहे हैं चकारेना प्रचयात प्रचयात का मतलब है संयोग से अलग अलग जैसे तंतुओं का संयोग है तूल इसलिए इन्होंने कहा तूलांशा जो रूई के अंश हैं उन सबको इकट्ठा करने से वो भी बहुत परिमाण बनता है सूक्ष्म परिमाण बनता है मतलब एक स्तूल बनता है फिर उसको अलग करो तो एक एक कण को ले लो रूई का फिर वो अनुपरिमाण हो जाता है ऐसा जी? वो दिखता है उसमें यानी अनुत्व और महत्व को समझाया जा रहा है वो दो प्रकार के होते हैं एक तो अनुपरिमाण जो सूक्ष्म परमाणु है वो एक अनुपरिमाण है और उन सबको मिलाने पर एक महत परिमान बनता है यह परिमान अणुपरिमान और महत् परिमान की एक व्याख्या है और एक व्याख्या अपेक्षा से भी होता है आ, बस वो अपेक्षा से जो होता है वो चकार से ग्रहण कर रहे हैं ये है चकारात चकार से प्रचयात् यानी एकत्रित करके किसका तूलांशो नाम रूई के अंशों का शिथिल संयोग उसमें शिथिल संयोग होता है जैसे रूई को इकट्ठा करके आप एक बोरी में डाल दीजिएगा तो एक बहुत बड़ा महत्व परिमाण हो जाता है पर उसमें जो संयोग है उन तंतुओं का वो शीतल संयोग होता है शीतल संयोग का मतलब ढीला डाला हाँ। और घड़े में जो संयोग होता है वो इस संयोग की अपेक्षा से अधिक कठोर संयोग होता है पर वो भी शीतल संयोग कहलाएगा लोहे की अपेक्षा से ऐसा क्या अगर हम इस अपेक्षा अणु और महत्व लेंगे तो, तो, तो उसका होती है तो वो तो वो अणु जो है वो मूल अणु को लेकर के कह रहे हैं तो तो चल है तो चलने तो तो दो ना उसमें कोई आपत्ति नहीं अगर यहाँ पर अगर वो अपेक्षा वाला अणु और स्थल ले लेंगे तो फिर ये तो और ये ये तो ये तो तो तो और छोटा सा धागा दिया दिख रहा है जबकि तो शास्त्र के विरुद्ध ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है चकार से एक अलग बात समझाना चाह रहे हैं कि देखिए उपलब्धि अनुपलब्धि वाली बात हो चुकी है उसी पहले पहले सुनो ना पूरा बात सुन लो आ? वो उपलब्धि अनुपलब्धि बात हो चुकी है यहाँ ये समझा जा रहा है अणु परिमान और महत्व परिमान किस प्रकार का होता है उसका स्वरूप बताया जा रहा है वो उपलब्धि अनुपलब्धि बात हो चुकी है आप सुनिए पहले सुनिए पूरी बात को सुन करके समझ करके ये पूरा सूत्र होने दो फिर आप पूछो ये जो कहना चाह रहे हैं उपलब्धि अनुपलब्धि तो हो चुकी है केवल ये बताया जा रहा है अणुपरिमान का स्वरूप क्या होता है पहले फिर वही बात है पूरी बात क्यों नहीं सुनते चुप हो जाओ ना फिर मैं जब कहूंगा आप बोलिए तब बोलिए ना बीच में क्यों बोल पड़ते हैं आप परिमाण का क्या स्वरूप होता है मत परिमाण का क्या स्वरूप होता है उसके स्वरूप को बताया जा रहा है उसके कारणों को बताया जा रहा है यहाँ उपलब्धि अनुपलब्धि को नहीं बताया जा रहा है उपलब्धि अनुपलब्धि तो हो चुकी है अब बोलो आप क्या कहना चाहते हैं जिसके स्वरूप को बताया जा रहा है तो उसी के स्वरूप को तो हम चर्चा करके आए हैं आज मतलब अणु और महत्या तो उसकी व्याख्या कर दी भैया स्वरूप क्या है तो उसके स्वरूप का जो बताया है उसी को तो वहां पर घटाएंगे तो घटाओ ना जहाँ जाओ घटता है वो घटा दो ना उसमें क्या दिक्कत है तो पूरा घटना चाहिए ना जी भाई पूरा क्यों घटा? केवल यहाँ पर अणुत्व तो मह... देखिए अणु और महत जो है मुख्य अर्थों में तो वही है जो पहले बता दिए इसको अनु कहते हैं जो उपलब्ध नहीं होता है और जो उपलब्ध होता है उसको महत कहते हैं उसके अलावा भी हम व्यवहार में किसी को अनु भी कहते हैं किसी को महत भी कहते हैं वो अपेक्षा से कहते हैं तो जहां अपेक्षा से अनु महत का व्यवहार होता है उसको भी यहां चकार से बताना चाह रहे हैं समझाना चाह रहे हैं इसको उसके साथ मत जोड़ो मेरी बात पकड़ में आ रहा है आ रहा है आपको नहीं आता है आ, आ, आ रहा है ना यूँ तो ठीक है बस वो जो यूँ ठीक है न, वो वो यूँ ठीक तो वो यूँ तो ना वो यूं को ही बताया जा रहा है में अपन लेते हैं कि ये अणु ये सूक्ष्म है लेकिन जिस अणु को यहाँ पर परिभाषित किया घटना है यहाँ क्या घटाना चाह रहे हैं आप यहाँ घटाना चाह रहे सरकार ऐसी दूसरी जो परिभाषा ली है तो वो अणु वाला जरूर ये आप दूसरी परिभाषा से ही क्यों घटाना चाह रहे हो पहली परिभाषा से घटा बस बस इतना ही रखो ना दूसरी जो इन्होंने तो वो घटनी चाहिए तब, और वो दोष चाहिए तभी तो वो परिभाषा बनेगी नहीं।, नहीं तो उस परिभाषा को क्यों, क्यों लेंगे हम इसलिए लेंगे व्यवहार में उसको बोला जाता है ये अनुपरिमान है ये महत्व है ये व्यवहार में उसको छोटा किस लिए आप बोल रहे हो अनु क्यों कहा जा रहा है अपेक्षा से ही तो कहा जा रहा है बस उस व्यवहार वाले को व्यवहार की दृष्टि से तो, तो है, है वहां पर वो चकार से केवल यही सिद्ध करना चाहते हैं कि व्यवहार में यह भी होता है एक अनुपरिमान छोटे को कहते हैं और बड़े को महत् परिमान कहते हैं वो अपेक्षा से होता है हाँ जी देखिएगा तूलांशु नाम शिथिल संयोगाचा तूल पिंडे यानी रू के पिंड में महत्वम महत उसमें महत्परिमाण कहा जाता है महत्परिमाण परिमाण स्वरूप वह महत् परिमाण स्वरूप वाला उसको कहा जाता है यानी yani, महत परिमान गुण वाला कहा जाता है जब रूई के एक बहुत बड़े गोले को देखा जाता है स्पष्ट हो गया अथ अथ विपरीतम अणु और इसके जो विपरीत है उसको अणु वाला कहा जाता है अस्मात उक्त लक्षणात विपरीतम अणु परिमाणम उपरोक्त लक्षण के विपरीत जो पदार्थ है उसको अणुपरिमाण वाला कहा जाता है अर्थात कारण अब वहां पर अणुपरिमाण में कारण अबत्वाद वहां अनेक कारण नहीं होते तथा प्रचयाद तथा अप्रचयाद अप्रचय होने से यानी संगठित ना होने से का का जो लगा के है। तो संगठित रखिभा अपेक्षा से बोल रहे हैं ना इधर उधर क्यों जाते हो आप पिंड की अपेक्षा से उसको अप्रचय कहा जा रहा है पिंड की अपेक्षा से अब जिसको आप तोड़ रहे हो ना एक उस, उसके भी तो तोड़ सकते हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है अब उससे ऐसा कह कर करके आप क्या कहना चाहते हैं तो, ये के के तो, नहीं। तो मत लो आप मत लीजिएगा ठीक है ठीक है तो आपको ये बताना पड़ेगा इसको अणु क्यों कहते हैं किसी छोटे पदार्थ को इसको सूक्ष्म क्यों कह रहे हो उसके लिए भी तो कोई सिद्धांत आपको बताना पड़ेगा ना भाई अपेक्षा से इसको छोटा इसको अणु कहते हैं अपेक्षा से इसको बड़ा कहते हैं उसको किस आधार पर कहोगे अगर उसको नहीं लोगे व्यवहार में कहीं से तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई इसको छोटा आप कैसे कह रहे हैं किस आधार पर कह रहे हो तो फिर व्यवहार में जो लिया जाता है किसी को अणु और किसी को महत उसी बात को यह चकार से ग्रहण करके समझा रहे हैं कि इसको भी अणु कहते हैं इसको भी महत कहते हैं तो जिसको आप अणु कहते हो तो उसकी तो यहाँ पर कह रहे हैं तो होती है। लेकिन इधर इधर नहीं जाइएगा जिस जिस सूत्र के अनुसार जिस अणु और महत परिमान को समझा है ना क्या उसमें घटित नहीं हो रहा है सब में क्यों घटित करना चाहते है आप नहीं इधर उधर मत जाइएगा अब इस बात को क्यों नहीं समझे? जिस बात से घटित हो रहा है ना उसी में लगाओ ना हर चीज में क्यों घटाना चाहते हैं आप हर चीज में घटाने के लिए थोड़ा यह वर्णन किया जा रहा है वहां तो केवल अनु परिमान महत परिमान को बताया जा रहा है भाई इसको भी अनु और महत परिमान कहा जाता है बस केवल इतना ले लो ना उसको सब जगह क्यों घटाना चाह रहे हो जहां घट रहा है उसको तो ले नहीं रहे और जहां नहीं घट रहा है वह जबरदस्ती उसमें लागू करना चाह रहे हैं आप ऐसे क्यों घटाना चाह रहे हैं आप तो लगा मैं ठीक ही कर रहा अच्छा ठीक है आपको लगता है तो लगने दो जब आपको समझ में नहीं आता है तो ठीक है हम क्या कह सकते हैं उसके लिए हाँ जी हम आगे बढ़ते हैं परिमाण वाले को कहते हैं अस्मा उक्त लक्षणात् पूर्वोक्त लक्षण से जो विपरीत है अर्थात अणु परिमाण वाला है अर्थात उसी को बताया है कारण अभूतवाद वह कारण बहुत न होने से तथा अप्रचयाद वहां प्रचय ना होने से बहुत सारे पदार्थों का वहां पर संयोग ना होने से अनुपरिमाणम उसको अणुपरिमाण कहते हैं तथा अनुपरिमाण स्वरूपम चौती है उसी को अनुपरिमाण वाला स्वरूप कहा जाता है युवा द्वैनु के परिमाणम तद अनु और जिसमें द्वैनिक होते हैं दो अणु होते हैं उसको भी अणु कह सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत अवयव नहीं है केवल दो ही है द्वैनुक के। द्वैनु के? द्वैनु के? द्वैनु के में दो अणु होते हैं ना उस द्वैनुक में उस द्वैनुक वाला जो परिमाण है उस परिमाण को भी तद अणु उसको अणु परिमाण कह सकते हैं ये तूलांशु तत् अणुपरिमाण अस्ती और यच्च और जो प्रचय हीना जो प्रचय से रहित यानी इकट्ठा रहित है तूलांशु यानी रूई का एक भाग एक धागा रूई का उसको भी अणुपरिमान कहते हैं पकड़ में आ रहा है रू के धागे का मतलब रूई का एक कण उसको धागा वैसे बोल दिया मैंने मतलब रू रु, रूई का एक अंश जो है उस एक अंश को जिसमें प्रचय नहीं यानी बहुत सारे रूई के अंश नहीं है केवल एकत्व है एक ही अंश है रूई रु, का उसको भी अणु कहा जाता है ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ दयाणुक त्रैणुक आदि कारणों के बहुत होने से द्वयणुक त्रैणुक आदि द्वैणुक त्रैणुक आदि कारणों के बहुत होने से महत परिमाण वाला गुण या महत परिमाण वाला कहा जाता है द्रव्य और दसवें सूत्र का अर्थ है महत परिमाण से विपरीत महत् परिमाण से विपरीत अर्थात त्रयाणुक रहित त्रयाणुक रहित पदार्थ में अणुपरिमाण होता है हाँ जी द्वैनुक तक चल जाएगा हाँ जी प्रथम त्रसरेणु कारण नाम द्वैनुका नाम बहुत त्रसरेणु के कारण और द्वैनुक के जो कारण बहुत होने के कारण से हाँ जी और तो नहीं है और कुछ नहीं है कारण और कारण के बहुत होने से है। नहीं नहीं। खाना कारण नहीं है। अच्छा अच्छा त्रसरेणु कारणा नाम द्वैनु का नाम ऐसा है त्रसरेणु के कारण और द्वेणुको द्वैनुकों के और ना, और भी नहीं।, नहीं, नहीं।, नहीं है ठीक <laughs> है कोई बात नहीं त्रसरेणु के बहुत होने से द्वैनु के बहुत होने से चतुरा चतुरा के बहुत होने से त्रैनुका नाम बहुत त्रैनुक के बहुत होने से पकड़ में आ रहा है पंक्ति ऐसा ही से है। एक बार कह दिया क्यों रहे हैं बहुत तो ऐसा ही जुड़ेगा कि के के फिर के फिर के फिर लगा दिया देखो आप। द्वै, द्वैनुका नाम बहुत कौमा ये अलग अलग विषय हो गया ठीक है फिर कहा चेतुरनु का चतुरु का कारण त्रैणुका नाम बहुत यहाँ चतुराु का कारणान का नाम बहुत वाद से जो कहना चाहते हैं वो वो मूल पदार्थ हैं जो द्वैनुख त्रैनुख है और ये उससे बने हुए चतुरा फिर उसके बाद त्रयानुक ये अलग है जो घटादी पदार्थों में उत्पन्न होते हैं जैसे मिट्टी के है मिट्टी के जो सूक्ष्म अंश हैं वो उनकी अपेक्षा से स्थूल पदार्थ है पकड़ में आ रहा है ना उस दृष्टि से कहना चाह रहे हाजी ये जो ये जो कॉमा लगा है ना क्या पकड़ पकड़ में क्या में क्या तो कोई बात नहीं वो तो समझ में आ गए ना ये आप यहां समझ लीजिएगा ना त्रसरेणुक दयानुकों के बहुत होने से यहां तक समझ में आ गया तो तो नहीं आ क्या नहीं पकड़ में नहीं आए? कारण के और का बहुत होने से हाँ। कहना था ये कहना चाहते हैं जब आप परमाणुओं को ले लीजिएगा ठीक है ना नहत परिमान आपको बनाना है तो कैसे महत परिमान बनेगा उसको समझाया जा रहा है दैनिकों को मिलाइए हाँ? त्रसरेनु को मिलाइए यानी यहाँ त्रसरेणु समझते हैं ना आप लोग त्रसरेनु क्या होता है हाँ तीन अनुओं का संगठन त्रसरेणु ठीक है और दयानुक का दो अणुओं का संगठन है तो इन सबको मिलाने पर महत परिमान बनता है ये कहना चाहते हैं ये यूं कहिएगा बहुत सारे अणुओं को मिलाकर के महत परिमान बनता है अब बहुत सारे अणुओं को मिलाकर कर के महत परिमान बनता है वो किस तरह का बनता है प्रक्रिया बताई जा रही है पहले एक अणु दो अनु मिल जाते हैं उसको द्वैनुक कहते हैं ठीक है ना फिर उसके बाद त्रयानुक बनता है उसके बाद चतुरानुक बनता है ऐसा ऐसा करते करते महत परिमान बनता है ये कहना चाह रहे तो हैं। बस वही कहना चाहते हैं यहाँ पर शब्दार्थ जो तो है गड़बड़ नहीं गड़बड़ नहीं है वो वैसा ही अर्थ यहाँ पर भी जो मैं बता रहा हूँ वही अर्थ है यहाँ पर देखिए देखिये के बहुत होने से महत्व परिमाण बनता है ठीक है बता रहा हूँ पहले एक एक अनुक बनाते मिलकर के तीसरे बनाते हैं ठीक है ऐसा हो यही देवी दो दो के तीन तीन भाग में लिये कैसे भी मिलाइए उसमें कोई आपत्ति नहीं है आप एक एक जैसे उन्होंने भी बोला है ना आप एक एक अनु को मिलाइए दो अनु बन जाएंगे ठीक है ना फिर दो दो मिलाएंगे फिर दो दो मिलाकर के तीन तीन बनाइएगा वो भी प्रक्रिया बना सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है ना कि ऐसे ही बनता हो आप चार पांच अनुओं को मिला करके एक ही बना दो वो भी बन सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुख्य बात है अणुओं को मिला करके महत परिमाणु बनता है ये एक मुख्य बात है यहाँ पर बस इन लोगों ने जो व्याख्या की है वो परंपरा से की है परंपरा से का मतलब है आपने कोई एक व्याख्या किया है अब उसके अनुसार मैंने जब व्याख्या की है तो वो आपके अनुसार मैंने भी वैसे ही भाषा का प्रयोग करके उसी तरह बना दिया और ऐसा बनाना कोई गलत भी नहीं है क्योंकि ऐसा भी बनाया जा सकता है क्योंकि किन्हीं पदार्थों को मिलाएंगे हाँ? जैसे पुस्तक बनाना है तो दो कागजों को मिला करके रख दिया फिर तीसरे कागज को मिलाया फिर चौथे को मिलाया ऐसे एक एक को मिला करके पूरी पुस्तक बन गई ठीक है ये भी एक प्रक्रिया है पुस्तक में तो ऐसी प्रक्रिया एक-एक करके आएगी लेकिन आप हलवा मिलाएंगे तो एक एक आ, सूजी के दाने को थोड़ा मिलाते रहोगे और सारे को इकट्ठा मिला दोगे तो फिर वो एक महत परिवान बन जाएगा प्रक्रिया जो है अलग अलग प्रकार की होगी मतलब एक एक को मिलाकर के भी महत्व परिमान बना सकते हैं आप हर सबको इकट्ठा मिला करके भी महत परिमान बना सकते हैं प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है तो इनकी प्रक्रिया में भी ऐसा कोई दोष नहीं है ऐसा भी बन सकता है ठीक है जी अब पकड़ में आ रहे हैं आपको चलो फिर पकड़ में आ गए तो अच्छी बात है हो गया सूत्रार्थ इतना ही रखते हैं ठीक हा वो पुस्तक वैशेषिक दर्शन आप में से किस किस को चाहिए पुस्तक मंगवाई जा रही है आचार्य आनंद प्रकाश जी का वैशेषिक दर्शन बस उन्होंने भेज दिया है जब भी आएंगे गाय भी आप लोगों को तो मिलेगी जब आप हाँ जी वो वो बाद में बता दूंगा आप में से किन किन को उसका मूल्य उन्होंने रखा है छह सौ रुपए वैश्विक दर्शन का 600 सौ बहुत मोटी बनी है ना हाँ जी आपको चाहिए और आपको आपको भी आपको? चाहिए आपको नहीं चाहिए आपको ऐसा है पुस्तकों में पुस्तक तो खरीद लेना चाहिए एक बात है, की तो प्रतिलिपि करवा ज़्यादातर बड़ी होगी नहीं कोई मतलब नहीं है ना प्रतिलिपि जो पुस्तक बन करके पुस्तक पुस्तक होती है और प्रतिलिपि प्रतिलिपि होती है ना वो तो जब आपको ओरिजिनल मिल रहा हो तो आप आप यहाँ तो विकल्प नहीं था इसलिए प्रतिलिपि लिया गया है और जब आपको ओरिजिनल मिल रहा है आप ये नहीं देखना कि पुस्तक इतनी कीमत की है कीमत मत देखिएगा नहीं वो तो है वैशे दर्शन तो है बात यह है कि अब मोटी पुस्तक बनी और पैसा 600 रुपए रखा है उसने उन्होंने तब अब 600 रुपए को देख करके ना खरीदे कोई बात नहीं है ना पैसे को नहीं देखना है वहां पर वहां विषय को देखना पुस्तक को देखना है और वो वैसे भी 600 रुपए कोई कोई नहीं रखता है लेखक के सामने कि जिसने इतना मेहनत पुरुषार्थ किया है वो उनके पुरुषार्थ की दृष्टि से वो छह सौ कोई ज्यादा नहीं है जब भी आएगी आएगी उन्होंने तो बेच दिया है ट्रांसपोर्ट से तो बेच दिया है मैंने जितना बोला उतना भेजी उन्होंने मैंने तीस प्रतियां भेजने के लिए कहा तीस? तो तीस प्रतियां वो भेज दिया उन्होंने बस पैसे मेरे को भेजना है अभी वो पुस्तक आए ना आए पैसे तो भेजना है पर वो छह सौ रुपये में नहीं मिलेगा आपको थोड़ा कम में मिलेगा तो पहले लगभग पौने पांच सौ रुपये लगेंगे लगभग पौने पांच सौ रूपये आपको में पड़ेगी सांके तो मंगवा दिया ना आ गया सांके तो आ गया वो तो नहीं आनंद प्रकाश जी का भी सांके दर्शन है अच्छा है नहीं, सा, सांके दर्शन तो उदयवीर जी का अच्छा हिंदी में अगर आपको देखना है उदयवीर जी का अच्छा है सांख्य दर्शन तो उदयवीर जी का अच्छा है वो आप ले सकते हैं यूं रखने के लिए आप रख सकते हैं मंगवा लेना व्यक्तिगत रूप से आपको जितना चाहिए तो इकट्ठा बोल देना तब मंगवा लेंगे उसमें तो कोई आपत्ति नहीं हाँ उदयवीर जी का तो है सांख्य और वैशिष्ट ब्रह्मणि जी का भी हमने मंगवा लिया है और उदयवीर जी का भी मंगवा लिया है जब भी आपका आपकी कक्षा प्रारंभ होगी तब ले लेना आप लोग नहीं जी से ही पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे तो संस्कृत से ही पढ़ाएंगे जी, पढ़ा पढ़ाएंगे। नहीं वो कहना केवल भाष्य ना, के ना पढ़ाकर कर केवल सूत्र सूत्र पढ़ाने की बात कर रहे हैं क्यों जब भाष्य है सामने तो भाष्य ब्रह्म मुनि जी का <laughs> किसका पढ़ेंगे अच्छा भाष्य नहीं है ऋषि का तो ये भी तो नहीं है ना जब ऋषि का भाष्य नहीं है तो विद्वान का आ, किसी अच्छे विद्वान का भाष्य पढ़ना चाहिए अच्छे का पढ़ और ये अच्छे विद्वान नहीं है क्या अच्छा और आप बताइए कौन से अच्छे विद्वान का वो आप पढ़ हैं, पढ़ना ऐसा नहीं रहा है ऐसा नहीं वो भाष्य ठीक ही है उनका उसमें कोई कुछ तो ऐसी बातें आती है उसमें तो क्या दिक्कत है किसका आपको अच्छा नहीं लगा ऐसा नहीं अच्छा ही है खैर ठीक है इसको अब यहीं पर विराम देते हैं जी नहीं <laughs> अच्छा अच्छा अच्छा मतलब पिछड़े जन्म का कोई वायर <laughs> अच्छा अच्छा क्या <laughs> ये ज़्यादा विद्वान हाँ कोई कोई तो बात है <laughs> कोई बात नहीं ऐसा ही होता है नहीं ऐसा हो नहीं होगा ना ऐसा <laughs> नहीं <थिदान्त> होगा नहीं। <laughs> नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी ना है कि मतलब हम पर थोपा थोड़ी ना जा रहा है जितना हमें लगेगा अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं ऐसा मत बोलिए ऐसा मत बोलो इतना आ, इतना भी ऐसा हल्का ऐसा भी नहीं है अच्छा है कोई कोई बात ऐसी होती है नहीं वो तो है ठीक है भाष्य देखिए ऐसा है मेहनत उनका है विद्वत्ता है सब कुछ है कुछ बातें ऐसी होती हैं हर व्यक्ति में होते हैं ऋषि तो है ही नहीं है ठीक है कुछ बातें हैं उसका हम लेंगे जो जो आपको अच्छे नहीं लगते वो हटा दो लेकिन अच्छी बातों को तो स्वीकार करो पड़े नहीं पढ़े तो ना पढ़े वो स्वतंत्रता है उसमें तो आपत्ति नहीं है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है पर यहां रहते हुए आप दर्शन नहीं पढ़े तो क्या करोगे खाली थोड़ा रहना है आपको वो आप स्वतंत्र हैं पर कुछ तो आपको करना होगा ना खाली थोड़ा रख रहना है आपको ठीक है ओंकार करते हैं ओ सबको प्रणाम